हे hey व्यास जी, ऐसे ही अपवित्रता में छत्रियों को छह दिन और वैष्णो को दो दिन का स्तपन करना चाहे। यदि प्रमादवस ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष के नीचे एक साथ भक्षण कुछ करते हैं, तो वह ब्राह्मण एक दिन रात के उपवास से सुध हो जाता है। यदि ब्राह्मण भोजनों ब्राह्मत बिना आचमन इत्यादि के चांडाल का स्पर्श कर ले, तो उसे 8000 गायत्री या तो 100 द्रुपद मंत्रों का जप करना चाहिए। चांडाल या स्वपच के द्वारा किए गए विष्ठा और मूत्र के स्पर्श हो जाने पर ब्राह्मण को तीन रात का उपवास करना चाहिए। दुष्को अंतिज की स्त्री के साथ � परस्त्री के साथ बिना कामना के गमन करने पर प्राग व्रत करना चाहिए। जो दुजे मध्यादि से अशुद्ध पात्र में रखे हुए जल का पान करता है, वह कृष्ट पाद व्रत तथा पुनः संस्कार से सुद्ध होता है। जो ब्राह्मण व्रत, वज्र पात अथवा अग्निवाय के कारण अकस्मात उत्पन्न उपद्रवों से ग्रस्त होने के कारण अपना कर छोड़न अन्न पानादि को लेकर किसी अंतर्स के घर में रहने के लिए विवश होते हैं, तो उन्हें तीन कृष्ट्र और तीन चंद्राण व्रत करना चाहिए। मुनि वशिष्ठ ने, तो उक्त निषिद्ध कर्म करने पर ब्राह्मण के लिए पन्नहजार कर्मात्मक संस्कारों के द्वारा सुध होने का विधान बताया। कोई स्वयं उच्छेष्ट भोजन के बाद मुख एवं हाथ का उसके अशिष्ट भोजन के बाद से संस्कारक्षण करने पर अथवा स्वाने सुद्र से स्पष्ट सिद्ध अन्न का करने पर दूज एक दिन रात्रि पर्यंत उपवास तथा पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है यदि ब्राह्मण किसी वर्ण व्यक्ति के द्वारा छोल लिया गया तो उसे पांच रात्रि का उपवास करना चाहिए अविछन्न गति कान स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। स्त्रियों का मुख्य पक्षियों के द्वारा ग्रिया गया फल प्रसव काल में बच रहता है। का शिकार करते समय स्वान सदाय पवित्र रहता है। जल में रहने वाली वस्तु, जल में और स्थल में पाई जाने वाली वस्तु स्थल में अपवित्र नहीं होती। धार्मिक कर्त्ते करत जिस कांस्य पात्र में मद्रा नहीं है यदि वहां अन्य किसी कारण से अपवित्र हो गया है तो पवित्र भस्म के द्वारा वहां हो जाती है मानद्य नहीं पर धार्मिक कृत्य करते समय पैर का स्पर्श हो जाने पर द्वि आजमन द्वारा अशुद्ध हो जाता है गौ के द्वारा सूंघे गए शूद्र के द्वारा छिए गए तथा कौवे और जो ब्राह्मण शूद्र के पात्र में भोजन कर लेता है वह तीन दिन तक उपवास कर, कर पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है जो ब्राह्मण उच्छिष्ट पदार्थ या उच्छिष्ट प्राणी का स्पर्श करता है अथवा swan या शूद्र का स्पर्श करता है अपवित्र हो माना गया तो वह भी 3 दिन के उपवास और पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाता है रजस्वला जल, रेत, प्रदेश, चोर और हिंसक व्याघात जीवों से परिव्याप्त मार्ग में किसी असुद होने योग्य द्रव्य को हाथ में लिए हुए यदि मल मूत्र का किया जाता है, तो वह द्रव्य असुद नहीं होता है। भूमि पर उस द्रव्य को रखकर सौज कर्म करना चाहिए। गांजी, दही, दूध, मट्ठा, क्रशरान, दूध से भी क्राह्य पिट्ठी की बनी हुई या मोहाए की बनी हुई मद्रा पान करता है, उसने अग्नि के समान संतप्त सुरा का पान करके सुद्ध होना चाहे। जो ब्राह्मण और छप्रेयस सोता युक्त घर के पात्र में जल अथवा भोजन ग्रहण कर लेता है, उन्हें क्रमशः 500 और 100 गायत्री का मंत्र जपना चाहे। ब्राह्मण छप्रेवेस और सुद्र क्रम सह दस दिन 12 दिन 15 दिन तथा एक मास के बाद सुध हो जाता है। युद्धरत राजाओं की यज्ञ दीक्षित की तथा प्रदेश में गए हुए लोगों की सूतक होने पर तत्काल शुनान से सुधी हो जाती है। एक मास के बालक की मृत्यु होने पर वेशनान से सद्य सुधिकाय विधान है। अभिवाहित कन्या यज्ञों पवित्र संस्कार विहित विजय जांत निकल आए हैं बालक तथा तीन वर्षीय कन्या की मृत्यु होने पर तीन रात्रियों का आशोच होता है। जननाशोच में गर्भस्थ होने पर भी तीन स्त्रियों का तीन रात्रियों का आशोच माना गया प्रसूता यास्त्रियाँ एक मास तक अशुद्ध रहती हैं, रजस्वला प्रजस्वलायास्त्री चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। देश में द्रवित एवं किसी आकस्मित कारण वश विफल होने की स्थिति में जन्म अथवा मृत्यु का आश्वासन होने पर भी देश हित के लिए दान आदि धर्म यथानियम किए जा सकते हैं। देखछा काल में विवाह आदि के � या पूर्व संकल्पित कार्य के बीच भी यदि घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय असोच नहीं होता है हे द्विज प्रसूता स्त्री का करने से असोच इप्त हो जाता है यहां अग्नियों का आवाहन होता है जहां वेदों का पठन-पाठन होता है अथवा जहां अशुद्ध गरमे भोजन करने पर ब्राह्मण तीन रात्रि उपवास के पश्चात सुद्ध होता है यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की स्त्री रजसला हो जाए तो परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करें। तो ब्राह्मण तीन रात्रि में क्षत्रियणी स्त्री दो रात में वैश्य की स्त्री एक रात में तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाती है स्यार स्वान और वानर को कुएं में गिरा हुआ दे करो उसका उस कुप का जल पीने से ब्राह्मण तीन दिन छत्रे 2 दिन वैश्य एक दिन उपवास के पश्चात शुद्ध होता है यह देखो ये कुई में जन्म आदि गिर जाए कुछ अपवित्र वस्तु गिर जाए तो उसको निकाल करके कुएं का जल निकाल देना चाहिए उसमें पंचगब डाल करके कुएं सुद्धि भस्मादि डाल देना चाहिए। अगम्या स्त्री का मध्य तथा मांस भक्षण करके ब्राह्मण चांद्राण व्रत, छत्रिय प्राजापत्य व्रत, वैश्य शांत भवन व्रत करके सुद्ध होता है, सुद्र पांच दिन उपवास के बाद सुद्ध होता है। किंतु प्रायश्चित करने के बाद ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए आप है कि वे ग नील लगा हुआ वस्त्र दुष्ट नहीं होता। नील लगे हुए वस्त्र का स्पर्श नहीं करना चाहे, ऐसे वस्त्रों को धारण करने वाले नरक में जाते हैं। जो मनुष्य अवरोध उत्पन्न करने के लिए पशु के दो पैरों में बंधन लगाने का पाप करता है, और उस पशु की मृत्यु जलाते के समीप बंद में या घर में जलने से या कंट में तो उस मनुष्य को भी क्रश्चर प्राद्वर्त करना चाहे गाय के शरीर की हड्डी तोड़ने पर सिंह तोड़ने पर चौड़ा छेदन करने पर तथा पूँछ काटने पर लगे हे पाप का प्रायः आधे मास तक यावक पान करने से होता है आस्वा गज और सस्त्र आदि से गो की ऐसी छति होने पर क्रश्चर प्राद्वर्त करना चाहे यदि अनजान में ब्राह्मण मलमुत्र मद्रा से संस्पष्ट पदार्थ का भक्षण करता है, तो उन्हें पुनः दुजातीय संस्कार कराना चाहिए। पुनः दुजातीय संस्कार के समय के मेखला धारण, दंड ग्रहण और विचार जरनादि का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार का कर्म करने से वह शुद्ध हो जाता है। अंतर्ज के पात्र में रखा हुआ कचा मां से गृहते मद्द तथा ऐसा समय उत्पन्न निगद पदार्थ तेल आदि उसके पात्र में निकाले जाने के बाद करन को प्राप्त होते हैं